बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धमोनों से संकलित प्रवचन नंबर 100, भाग 2, भगवान ने प्याज बुझाई एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे जेतवन में बुद्ध ठहरे हुए थे बच्चे बाहर खेल रहे थे अपने खेल में मगन होंगे दोपहरी आ गई होगी धूप तेज हुई होगी प्यास लगी होगी घर दूर गांव के बाहर जहां ये जेतवन था उसके बाहर खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई वे भूल गए अपने माता पिताओं और धर्मगुरुओं को दिए गए वचन और जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए कि शायद यहां पानी मिल जाए बुद्ध ठहरें बुद्ध के भिक्षु ठहरें पानी जरूर होगा संयोग की बात कि भगवान से ही उनका मिलना हो गया सामने ही मिल गए बुद्ध बैठे होंगे अपने वृक्ष के तले भगवान ने उन्हें पानी पिलाया और बहुत कुछ और भी पिलाया बुद्ध अगर पानी भी पिलाएं तो साथ ही कुछ और भी पिला ही देते पिला देते हैं ऐसा चेष्टा से नहीं होता बुद्ध के हाथ में छुआ पानी भी बुद्धत्व की थोड़ी खबर ले आता है बुद्ध की आंख भी तुम पर पड़े तो भी कुछ तुम्हारे भीतर उमगने लगता है बुद्ध तुम्हारी आंख में आंख डाल के भी देख ले तो तुम्हारे भीतर बीज फूटने लगता है बुद्ध ने बहुत कुछ और भी पिलाया प्रेम भी पिलाया बुद्ध का व्यक्तित्व ही प्रेम है बुद्ध ने कहा है ध्यान की परिसमाप्ति करुणा में ध्यान जब परिपूर्ण हो जाता है तो करुणा की ज्योति फैलती ध्यान का दिया और करुणा का प्रकाश ध्यान की कसौटी कहा है कि जब करुणा फैले प्रेम फैले ये छोटे छोटे बच्चे प्यासे होकर आ गए हैं इन्हें पानी पिलाया इन्हें और कुछ भी पिलाया इन्हें बुद्धत्व पिलाया बुद्धों के पास जाओ तो बुद्धत्व के अलावा और उनके पास देने को कुछ है भी नहीं छोटी मोटी चीजें उनके पास देने को है भी नहीं बड़ी से बड़ी चीज ही बस उनके पास देने को है वही दे सकते हैं जो वे हैं प्रेम भी पिलाया ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की प्यास जगाई जीसस के जीवन में एक ऐसा ही उल्लेख है जीसस जा रहे हैं अपने गांव राजधानी से लौट रहे हैं। बीच में एक कुएं पर ठहरे हैं उन्हें प्यास लगी कुएं पर पानी भरती स्त्री से उन्होंने कहा मुझे पानी पिला दे मैं प्यासा आऊं उस स्त्री ने उन्हें देखा उसने कहा लेकिन आप ख्याल रखें मैं हीन जाती की हूं आप मेरे हाथ का पानी पिएंगे जीसस ने कहा कौन हीन कौन श्रेष्ठ तू मुझे पिला मैं तुझे पिलाऊंगा उस दिन का मैं समझी नहीं आप क्या कहते हैं आप यह क्या कहते हैं कि तू मुझे पिला मैं तुझे पिलाऊंगा जीसस ने कहा हां तू जो पानी पिलाती है उससे तो थोड़ी देर को प्यास बुझेगी मैं तुझे जो पानी पिलाऊंगा उससे सदा सदा के लिए प्यास बुझ जाती है बुद्ध या जीसस तुम्हारे भीतर एक नई प्यास को जगाते फिर उस नई प्यास को बुझाने का उपाय भी बताते नई प्यास है कैसे हम उस जीवन को जाने जो शाश्वत हो कैसे हम इस क्षण से मुक्त हो कैसे इस समय में बंधे हुए से हमारा छुटकारा हो कैसे हम क्षुद्र के पार हों और विराट में हमारे पंख खुले तो पहले तो प्यास जगाते प्यास जगे तो यात्रा शुरू होती प्यास हो तो पानी की तलाश शुरू होती और एक बार पानी की तलाश शुरू हो जाए तो पानी सदा से है और बहुत ही करीब है सरोवर भरा है तुम तो में प्यास ही नहीं थी इसलिए तुम सरोवर से चूकते रहे तो बुद्ध ने ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की प्यास जगाई वे बच्चे खेल इत्यादि भूलकर दिन भर भगवान के साथ ही रहे छोटे बच्चे थे सरल थे जो उनके मां बाप के लिए संभव नहीं था वह उन्हें संभव था वे पहचान गए इस आदमी का जो स्वर था उन्हें सुनाई पड़ा शायद कोई उनसे पूछता तो वह कुछ जवाब भी ना दे सकते जवाब देने योग्य उम्र उनकी थी भी नहीं लेकिन गुपचुप बात समझ में पड़ गई ऐसा आदमी उन्होंने पहले देखा नहीं था आदमी कुछ और ही किस्म का आदमी था इन और ही किस्म के आदमियों को आदमियों से अलग करने के लिए तो हमने कभी उनको बुद्ध कहा कभी जिन कहा कभी भगवान कहा कभी अवतार कहा कभी पैगंबर कहा कभी ईश्वर पुत्र कहा सिर्फ इतनी सी बात को अलग करने के लिए कि यह आदमी कुछ और ढंग का था यह और आदमियों जैसा आदमी नहीं था इसे सिर्फ आदमी कहना न्याय नहीं होगा ये बच्चे समझा भी नहीं सकते थे मगर समझ गए ख्याल रखना समझा सकने से और समझने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं अक्सर तो ऐसा होता है कि जो समझा सकते हैं समझ नहीं पाते और जो समझ पाते हैं समझा नहीं पाते गूंगे का गोल, छोटे छोटे बच्चे थे स्वाद तो आ गया शब्द उनके पास शायद थे भी नहीं कि वो कह सके क्या हुआ लेकिन भूल गए खेल इत्यादि वे सब खेल छोटे हो गए जीसस ने कहा है जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे शायद जीसस ऐसे ही बच्चों की बात कर रहे थे छोटे बच्चों की भांति होंगे भगवान को समझने के लिए छोटे बच्चे की भांति होना जरूरी है। जो बड़े हो गए हैं उनको फिर लौटना पड़ता है फिर छोटे बच्चे की भांति होना पड़ता है इसलिए तो संत की अंतिम अवस्था में संत बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा हो जाता जो परमहंस की दशा है वह छोटे बच्चे की दशा है फिर से जन्म हो गया इसलिए हमने इस देश में ज्ञानी को द्विज कहा है दोबारा पैदा हुआ एक तो वो जन्म था जो मां बाप से मिला था और अब एक जन्म उसने स्वयं को दिया है वो फिर से बच्चा हो गया फिर वैसा ही सरल फिर वैसा ही सहज ये छोटे छोटे सरल बच्चे जो बड़े बड़े पंडितों को होना कठिन होता है इन छोटे छोटे बच्चों को हुआ वे भूल गए अपना खेल तुम तो बुद्ध के पास भी जाओ तो तुम्हारा खेल तुम्हें नहीं भूलता बुद्ध के पास बैठे रहते हो सोचते अपनी दुकान की बुद्ध के पास बैठते रहते हो सोचते अपने घर की बुद्ध के पास बैठे रहते हो सोचते हजार और बातें ये छोटे बच्चे तो भूल ही गए इनका सारा खेल पड़े रह गए होंगे रेत में इन्होंने जो घर बनाए थे बाहर भूल गए तो भूल ही गए भीतर गए तो फिर बाहर आए ही नहीं फिर बुद्ध के पास ही बैठे रहे वे दिन भर भगवान के पास रहे सिया संधा हुए भगवान ने स्वयं कहा होगा कि बच्चों अब घर वापस जाओ ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी जाना न था प्रेम प्रेम में बड़ा फर्क है जिसे तुम संसार में प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं वो प्रेम का झूठा सिक्का है प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है अहंकार चल रहा है प्रेम के नाम पर प्रेम का लबादा ओढ़े हिंसा चल रही वे मनस चल रहा है प्रेम के आभूषणों में सजा हुआ न मालूम क्या क्या परिग्रह दूसरे पर मालकित करने की राजनीति चल रही प्रेम की ओट में अब प्रेम चल रहा है अब प्रेम ने भी खूब अच्छा रास्ता चुन लिया है प्रेम की ओट में चल रहा है खलील जिब्रान की एक छोटी कहानी है पृथ्वी बनी थी नई नई और परमात्मा ने सौंदर्य और कुरूपता की देवी को पृथ्वी पर भेजा वे दोनों देवियां उतरी स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते धूल धमा से भर गई थी तो उन्होंने कहा स्नान कर लें, इसके पहले कि गांव में चले वे दोनों झील में उतरी वस्त्र उन्होंने उतार दिए नग्न होकर झील में उतरी सौंदर्य की देवी तैरती हुई दूर झील में चली गई जब सौंदर्य की देवी दूर चली गई तो कुरुपता की देवी झटपट बाहर आई उसने सौंदर्य के वस्त्र पहन के और भाग गई जब तक कुरूपता की देवी भाग गई दे तब कहीं होश आया सौंदर्य की देवी को वो भागी आई तट पर उसने देखा उसके कपड़े जा चुके हैं और अब तो सुबह हुई जा रही थी लोग चलने फिरने लगे थे अब कोई और उपाय ना था तो उसने कुरूपता के वस्त्र पहन लिए खलिल जिब्रन की कहानी कहती तब से सौंदर्य ूपता के वस्त्र पहने हुए और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने हुए तब से सौंदर्य चेष्टा कर रहा है कुरूपता को पकड़ लेने की कि अपने वस्त्र वापस ले ले लेकिन कुरूपता हाथ नहीं आती इस दुनिया में कुरूप सुंदर बन के चल रहा है इस दुनिया में अप्रेम प्रेम बन के चल रहा है असत्य ने सत्य के वस्त्र पहन रखे इसलिए तुमने ख्याल किया जितना असत्यवादी हो उतनी ही चेष्टा करता है कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है बिल्कुल सत्य है हजार दलीलें जुटाता है कसमें खाता है कि ये बिल्कुल सत्य असत्य को चलाने के लिए सत्य सिद्ध करना ही पड़ता है सत्य को चलाने के लिए कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता सत्य अपने पैर से चलता है असत्य को सत्य के उधार पैर चाहिए वे तो भूल ही गए लपना वे तो भूल ही गए किस लिए आए थे और क्या होने लगा वे तो रम गए ऐसा चुंबकीय आकर्षण उन्होंने कभी जाना न था न देखा था ऐसा सौंदर्य यह कुछ और ही बात थी यह कुछ देह की बात न थी यह कुछ देहातीत था यह कुछ पार की किरणें बुद्ध की देह से झलक रही थी बड़े बूढ़ों को शायद दिखाई भी न पड़ती ये बच्चे तो सरल थे इनकी आंखें ताजी थी इसलिए दिखाई पड़ गया बुद्धों को जानने के लिए पहचानने के लिए बच्चों के जैसी सरलता ही चाहिए न देखा था ऐसा प्रसाद ऐसी शांति ऐसा आनंद ऐसा अपूर्व उत्सव वे भगवान में ही डूब गए वह अपूर्व रस वह अलौकिक रंग उन सरल हृदय बच्चों को लग गया फिर वे रोज आने लगे फिर वे हर बहाने से आने लगे फिर कोई भी मौका मिलता तो भागे और जितवन पहुंचे वे भगवान के पास आते आते धीरे धीरे ध्यान में भी बैठने लगे और तो होगा भी क्या भगवान के पास जाओगे तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा पहले खेलने खेलने में आए होंगे पहले ये आदमी प्यारा लगा था इसलिए आए होंगे पहले इस आदमी के पास बैठ के अच्छा लगा था इसलिए आए होंगे इसकी छाया मधुर लगी थी इसलिए आए होंगे पर धीरे धीरे इस आदमी के पास ध्यान की जो वर्षा हो रही धीरे धीरे पूछने लगे होंगे उत्सुक होने लगे होंगे पूछा होगा हम आप जैसे कैसे हो जाएं छोटे बच्चे अक्सर पूछ लेते कि हम आप जैसे कैसे हो जाए ऐसा सौंदर्य हमें कैसे मिले आंखों में ऐसी सुंदर झील हमारे कब हो कैसे हो चलें उठे बैठे तो ऐसा प्रसाद हमसे कैसे झलके आपने यह कहां पाया कैसे पाया जिज्ञासा की होगी फिर ध्यान में भी बैठने लगे उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी श्रद्धा दो तरह की होती एक होती सरल श्रद्धा सरल श्रद्धा का अर्थ होता है संदेह था ही नहीं पहले से हटाना कुछ भी नहीं पड़ा श्रद्धा का झरना बह ही रहा था और एक होती है जटिल श्रद्धा संदेह का रोग पैदा हो गया है अब संदेह को हटाना पड़ेगा चेष्टा करनी पड़ेगी तब श्रद्धा पैदा होगी छोटे बच्चे अक्सर सरल श्रद्धा में उतर जाते हैं बड़ों के लिए श्रद्धा जटिल काम है संदेह जग गया है वे करें भी तो क्या करें अब पहले तो संदेह से लड़ना पड़ेगा पहले तो संदेह को तोड़ना पड़ेगा पहले तो संदेह को उखाड़ फेंकना पड़ेगा यह घास पात जो संदेह की उग गई है यह ना हटे तो श्रद्धा के गुलाब लगे भी ना तो पहले उन्हें संदेह को उखाड़ना पड़ेगा उनकी अधिक शक्ति संदेह से लड़ने में लग जाती तब कहीं श्रद्धा पैदा हो पाती जटिल छोटे बच्चों को तो सरल ले मगर छोटे बच्चों को हम बिगाड़ देते अगर दुनिया में मां बाप थोड़े ज्यादा समझदार हों तो हम बच्चों को कुछ भी ऐसा न करेंगे जिससे उनकी सरल श्रद्धा बिगड़ जाए हम कहेंगे कि तुम अपनी सरल श्रद्धा को बचाए रखो कभी कोई मिलेगा आदमी कभी कोई मिलेगी घड़ी जब तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा किसी से उसी सरल श्रद्धा के आधार पर तुम किसी बुद्ध को किसी जिन को किसी कृष्ण को किसी क्राइस्ट को पहचान लोगे हम तुम्हारी श्रद्धा खराब ना करेंगे लेकिन हम बच्चों की गर्दन पकड़ लेते इसके पहले कि उनकी सरल श्रद्धा उन्हें जगत के विस्तार में ले जाए और वे कहीं किसी बुद्ध के चरणों में शरण में बैठे हम उन्हें पहले ही झूठी श्रद्धा थोप देते झूठी श्रद्धा थोप देने के कारण संदेह पैदा होता है इस गणित को ठीक से समझ लेना संदेह पैदा क्यों होता है दुनिया में संदेह पैदा होता झूठी श्रद्धा थोप देने के कारण छोटा बच्चा है तुम कहते मंदिर चलो छोटा बच्चा पूछता है किस लिए अभी मैं खेल रहा हूं मैं मजे में हूं तुम कहते हो मंदिर में और भी ज्यादा आनंद आएगा और छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं आता तुम तो श्रद्धा सिखा रहे हो और बच्चा संदेह सीख रहा है बच्चा सोचता कैसा आनंद यहां बड़े बूढ़े बैठे हैं उदास यहां दौड़ भी नहीं सकता खेल भी नहीं सकता नाच भी नहीं सकता चीख पुकार भी नहीं कर सकता यहां कैसा आनंद और बाप कहता था यहां आनंद मिलेगा फिर बाप कहता झुको ये भगवान की मूर्ति है और बच्चा कहता भगवान ये तो पत्थर है ये तो पत्थर को कपड़े लेते पहना के आपने खड़ा कर दिया तुम कहते हो झुको जी बड़े होगे तब समझोगे अभी तुम छोटे हो अभी तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ सकती बड़ी जटिल बात बड़ी कठिन बात बड़े हो तब समझोगे तुम जबरदस्ती बच्चे की गर्दन पकड़ के झुका देते तुम उसमें संदेह पैदा कर रहे हो ध्यान रखना तुम सोच रहे हो कि श्रद्धा पैदा कर रहे हो वो बच्चा सिर तो झुका लेता है लेकिन वो जानता है कि है तो ये पत्थर की मूर्ति उसे न केवल इस मूर्ति पर संदेह आ रहा है अब तुम पे भी संदेह आ रहा है तुम्हारी बुद्धि पे भी संदेह आ रहा है अब वो सोच रहा है कि बाप भी कुछ मूड मालूम होता है कह नहीं सकता कहेगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे और वह जवान हो जाएगा उसके हाथ में ताकत होगी जब तुम्हारी गर्दन दबाने लगेगा वो तब कहेगा कि तुम मूड हो मां बाप पीछे परेशान होते हैं वो कहते हैं कि क्या मामला है बच्चे हमें श्रद्धा क्यों नहीं रखते तुम्हें नष्ट करवा दी श्रद्धा तुमने ऐसे ऐसे काम बच्चों से करवाए तुमने ऐसी ऐसी बातें बच्चों पर थोपी कि बच्चों का सरल हृदय तो टूट ही गया और तुम जो झूठी श्रद्धा थोपना चाहते थे तो वो कभी थुपी नहीं उसके पीछे संदेह पैदा हुआ झूठी श्रद्धा कभी संदेह से मुक्त होती ही नहीं संदेह की जन्मदात्री झूठी श्रद्धा के पीछे आता है संदेह बच्चे की आंख तो ताजी होती है, उसे तो चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं कि क्या क्या है अब तुम कहते हो गौ माता है और बच्चा कहता है गौ माता तो बच्चा कहता है ये जो बैल है क्या ये पिता है बात है, गणित की बात है तुम कहते हो तो नहीं बैल पिता नहीं है गौ माता है अब बच्चे को तुम पर संदेह होना शुरू हुआ कि बात क्या है अगर गौ माता है तो बैल पिता होना चाहिए और अगर बैल पिता नहीं है तो गऊ माता कैसे तुमने बच्चे के गले में एक धागा पहना दिया और तुम कहते हो कि ये बड़ा पवित्र है और बच्चा देखता है कि मां इसको बना रही थी ये पवित्र हो कैसे गए यह पवित्र हो कब गया इसकी पवित्रता क्या है तुम जो भी बच्चे को सिखा रहे हो बच्चा भीतर से देख रहा है कि ये बात झूठ मालूम पड़ती है कहता नहीं इससे तुम यह मत सोच लेना कि तुम जीत गए कहेगा जब उसके पास ताकत होगी क्योंकि अभी तो कहेगा तो पिटेगा मुझे जब पहली दफा मंदिर ले जाया गया और मुझे कहा गया कि झुको तो मैंने कहा मुझे झुका दो मेरी गर्दन पकड़ के झुका दो क्योंकि मुझे कुछ झुकने योग दिखता नहीं है क्योंकि जिस मंदिर में मुझे ले गया था वह मूर्ति पूजों का मंदिर नहीं है वहां सिर्फ ग्रंथ होते हैं मंदिर में मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वह मूर्ति पूजक नहीं वो सिर्फ ग्रंथ को पूछता है तो वहां वेदी पर किताब रखी थी उनका मैं किताब को क्यों झुकू किताब में क्या हो सकता है कागज है और स्याही इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर अगर आपकी मर्जी है तो झुका दो आपके हाथ में ताकत है मैं छोटा हूं अभी तो कुछ कर नहीं सकता लेकिन बदला लूंगा इसका पर मैं कहूंगा कि मुझे अच्छे बड़े बूढ़े मिले मुझे झुकाया नहीं गया उनका तब ठीक है जब तेरा मन हो तब झुकना जब तेरी समझ में आया तब झुकना फिर मुझे मंदिर नहीं ले जाया गया और उसके कारण मेरे मन में अब भी अपने बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा है अगर मुझे झुकाया होता मेरे साथ जबरदस्ती की होती तो उस किताब के प्रति तो मेरी श्रद्धा पैदा हो ही नहीं सकती थी इनके प्रति भी अश्रद्धा पैदा हो जाती मुझे लगता है कि ये हिंसक लोग हैं और अहिंसा परमोधर्मा इनके मंदिर पर लिखा है और ये हिंसक लोग एक छोटे बच्चे के साथ हिंसा कर रहे हैं उसे जबरदस्ती झुका रहे हैं और दीवाल पर लिखा अहिंसा परम धर्म अहिंसा परम धर्म यह कैसी अहिंसा मुझे हजार संदेह खड़े होते उन्होंने नहीं झुकाया संदेह भी खड़े नहीं हुए ख्याल रखना किसी पर जबरदस्ती थोपना मत थोपने का ही प्रतिकार है संदेह फिर एक दफा संदेह उठ गया तो बड़ी अड़चन हो जाती जब संदेह मजबूत हो जाता है तो फिर तुम बुद्ध के पास भी चले जाओ तो भी संदेह उठेगा जिसका अपने मां बाप पर भरोसा खो गया उसका अस्तित्व पर भरोसा खो जाता है फिर वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता वह जब अपने मां बाप धोखा दे गए मुल्ला ने का छोटा बच्चा एक सीढ़ी चढ़ रहा था और मुल्ला उसकी वहीं खड़ा था उसने कहा कि बेटा कौन पड़ सीढ़ी से कून पड़ वो बेटा डरा उसने कहा कि कून उगा तो लग जाएगी चोट लग जाएगी उसने कहा मैं तेरा पिता खड़ा हूं संभालने को तू डरता क्यों है बाप पर भरोसा करके बेटा कूद गया और मुला सड़क के खड़ा हो गए भड़ाम से वो नीचे गिर दोनों घुटने छिल गए वो रोने लगा उसने कहा कि पिताजी ये क्या बात आपने मुझे धोखा दिया मुला ने कहा कि हां एक पाठ दुनिया में ख्याल रखना किसी की मानना मत अपने बाप की भी मत मानना यहां दुनिया बड़ी धोखेबाज मैं तेरा बाप हूं मेरी भी मत मानना कभी इसलिए हट गया ये तुझे एक पाठ दिया मगर इस तरह के पाठ तो अंततः मनुष्य के मन में संदेह को गहन करते जाते और जिसका अपने मां बाप से संदेह पैदा हो गया उसका फिर किसी पर श्रद्धा नहीं रह जाती जो निकटतम थे जो अपने इतने करीब थे जिनसे हम पैदा हुए थे वे भी धोखेबाज सिद्ध हुए वे भी कुछ ऐसी बातें कह गए जो सच ना थी वे भी ऐसी बातें कर रहे थे जो मिथ्या थी जिनको हम आज नहीं कल अपने जीवन में जान लेंगे अनुभव कर लेंगे कि बात बिल्कुल झूठ थी फिर भी कही गई थी माँ बाप ने भी झूठ कहा था अगर माँ बाप सिर्फ उतना ही कहें जितना जानते हैं और एक शब्द ज्यादा ना कहें और बच्चों को मुक्त रखें और उनकी सरल श्रद्धा नष्ट न करें तो ये सारी दुनिया धार्मिक हो सकती है यह दुनिया अधार्मिक नास्तिकों के कारण नहीं है स्मरण रखना यह तुम्हारे थोथे आस्तिकों के कारण अधार्मिक है भगवान ने ना तो उन्हें कुछ कहा ना उन्हें कुछ सिद्धांत सिखाए फर्क समझो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि दुनिया को भगवान ने बनाया है और तुम्हारे भीतर आत्मा है इत्यादि इत्यादि उन्होंने तो अपनी जीवन ऊर्जा उन बच्चों पे बरसाई जो उनके पास था बच्चों को पिलाया ध्यान दिया ध्यान देना सिद्धांत मत देना यह मत कहना कि भगवान है, यह कहना कि शांत बैठने से धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है, निर्विचार होने से पता चलेगा कि सत्य क्या है विचार मत देना निर्विचार देना ध्यान देना सिद्धांत मत देना ध्यान दिया तो धर्म दिया और सिद्धांत दिया तो तुमने अधर्म दे दिए शास्त्र मत देना शब्द मत देना निशब्द होने की क्षमता देना प्रेम देना ध्यान और प्रेम अगर दो चीजें तुम दे सको किसी बच्चे को तो तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तुमने इस बच्चे की आधारशिला रख दी इस बच्चे के जीवन में मंदिर बनेगा बड़ा मंदिर बनेगा इस बच्चे के जीवन के शिखर आकाश में उठेंगे और इसके स्वर्ण शिखर सूरज की रोशनी में चमकेंगे और चांद तारों से बात करेंगे उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी फिर उनके मां बाप को खबर लगी मां बाप अतिक्रुद्ध हुए पर अब देर हो चुकी थी बुद्ध का स्वाद लग चुका था बहुत उन्होंने सिर मारा उनके पंडित प्ररोहतों ने बच्चों को समझाया डांटा डपटा भयलोभ सामदाम दंडभेद सबका उन छोटे छोटे बच्चों पर प्रयोग किया गया पर जो छाप बुद्ध की पड़ गई थी सो पड़ गई थी उन्होंने एक अनूठा आदमी देख लिया था अब ये पंडित सब फीके फीके मालूम पड़ते थे उन्होंने एक जीवंत ज्योति देख ली थी अब ये पुरोहित बिल्कुल राख थे अब धोखा नहीं दिया जा सकता था उन्होंने अनुभव कर लिया था इस आदमी के पास एक नई ऊर्जा का अब ये मां बाप की बकवास और बातचीत कुछ अर्थ न रखती थी जब तक अनुभव नहीं किया था तब तक कसम खाने को राजी हो गए थे कि न जाएंगे जिसको देखा न था उसके पास न जाने की कसम खाने मारचन्ना थी अब देख लिया था अब देर हो गई थी फिर तो वे मां बाप इतने पगला गए इतने विक्षिप्त हो गए कि अंतता उन्होंने यही तय कर लिया कि ऐसे बच्चों को घर में ना रखेंगे इनको बुद्ध को ही दे देंगे संभालो इन्हें तुम ही ये हमारे नहीं रहे इनसे हम संबंध विच्छिन्न कर लेते ऐसा सोचकर इन बच्चों को त्याग देने के लिए ही वे बुद्ध के पास गए पर यह जाना उनके जीवन में ज्योति जला गया कभी कभी ऐसा हो जाता है तुम गलत कारण से बुद्धों के पास जाते हो फिर भी ठीक घट जाता है तुम ठीक कारणों से भी पुरोहितों के पास जाओ तो भी ठीक नहीं घटता और तुम गलत कारणों से भी बुद्धों के पास चले जाओ तो कभी कभी ठीक घट जाता है कभी अनायास झरोखा खुल जाता है आखिर इन मां बाप को भी इतना तो विचार उठा ही होगा कि हमने पैदा किया इन बच्चों को हमने बड़ा किया इन बच्चों को हमने पाला पोसा हमारी नहीं सुनते आखिर इस बुद्ध ने क्या दे दिया होगा आखिर इस आदमी के पास क्या होगा हमारे पंडित की नहीं सुनते हैं जो कि शास्त्रों का ज्ञाता है वेद जिसे कंठस्थ हमारे धर्मगुरु की नहीं सुनते हैं जो कि इतना अच्छा वक्ता है इतना अच्छा समझाता है जिसकी सलाह इससे और अच्छी सलाह क्या हो सकती आखिर इस बुद्ध में ऐसा क्या होगा और फिर हमने ने मारा पीटा लोभ दिया कुछ भी असर नहीं होता हो ना हो कुछ बात हो भी सकती है उनके भीतर भी एक सुख बुग्ध उठी होगी असंभव है कि ना उठी हो एक विचार तो मन में कौंधा होगा बिजली की तरह कि हो ना हो हम ही गलत हूं कौन जाने फिर एकात बच्चे की बात ना थी बहुत बच्चों की बात थी ये कई बच्चे पड़ोस के खेलते चले गए थे फिर ये सब टिके थे ये सब कष्ट सहने को तैयार थे लेकिन बुद्ध के पास नहीं जाएंगे ऐसी कसम खाने को अब तैयार न थे गए तो होंगे क्रोध में ही गए तो होंगे नाराज गए तो थे इन बच्चों को छोड़ाने लेकिन भीतर एक बात तो जगी गई थी कि क्या होगा पता नहीं इस आदमी में कुछ हो इधर रोज ऐसा घटता है। लोग रोकते हैं किसी को आने से कि वहां मत जाना सम्मोहित हो जाओगे वहां सम्मोहन का प्रयोग चल रहा है एक पति का मुझे पत्र मिला तीन चार पत्र मिल चुके महीने भर के भीतर बड़े पत्र लिखते हैं कि मेरी पत्नी ने आपसे संन्यास ले लिया मैं बर्बाद हो गया मेरा सब नष्ट भ्रष्ट हो गया आपने सम्मोहित कर लिया आप कृपा करके मेरी पत्नी पर से सम्मोहन हटा लें आप उसे मुक्त कर दें अब मेरा संन्यास ना तो किसी को तोड़ता घर से न पत्नी को तोड़ता पति से ना पति को तोड़ता पत्नी से ना पत्नी बच्चे से टूट रही है मगर बस पति को भारी अड़चन हो गई अड़चन क्या है अड़चन यही है कि अब तक वो पत्नी के परमात्मा बने बैठे थे अब वो बात ना रही अर्चन यह है कि उनका प्रभुत्व एकदम से क्षीण हो गया अर्चन यह है कि आज अगर उनकी पत्नी से मैं कुछ कहूं तो वो मेरी मानेगी उनकी नहीं मानेगी यह अड़चन अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं मैं कभी कहूंगा भी नहीं बस लेकिन अर्चन संभावना की अड़चन ये बात पीड़ा दे रही पुरुष के अहंकार को बड़ा कष्ट होता है वो मुझे पत्र में लिखते हैं कि मुझमें क्या कमी है जो मेरी पत्नी आपके पास जाती ये तो तुम अपनी पत्नी से पूछो प्रोफेसर हैं किसी विश्वविद्यालय में लिखते हैं कि मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूं हर बात जो प्रश्न उठता हो हर एक का उत्तर मेरे पास है विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं मेरी पत्नी को क्या पूछना है जो आपके पास जाए मैं सब बात का उत्तर देने को तैयार आप सब बात का उत्तर देने को तैयार हैं लेकिन अगर पत्नी आपके उत्तरों में आस्था रखने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं मैं पत्नी को बुला के समझा भी दिया कि देवी तू जा मगर जितना मैं उसे समझाता हूं कि तू जा, उतना वो जाने को राजी नहीं ऐसा निरंतर होता रहा है ऐसे होने का कारण है कोई किसी को यहां सम्मोहित नहीं कर रहा है लेकिन सत्य सम्मोहक है यह बात सच है कोई सम्मोहन नहीं कर रहा है लेकिन सत्य सम्मोहक है सत्य की एक किरण भी तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो बस तुम्हारी बांवर पड़नी शुरू हो जाती अनजाने ये हो जाता है गए थे वे मां बाप बड़ी नाराजगी में लेकिन बुद्ध के पास गए तो उनके जीवन में भी एक ज्योति चली जो जो उनके पंडित पुजारियों ने अब तक कहा था बुद्ध के संबंध में वैसा तो कुछ भी ना था पंडित पुजारी तो ऐसा बता रहे थे कि इससे बड़ा शैतान कोई नहीं यह आदमी भ्रष्ट कर रहा है आखिर कितने ही अंधे रहे हो और दर्पण पर कितनी ही धूल जमी हो दर्पण फिर भी तो कहीं कोने कांतर से झलक दे ही देगा थोड़ा बहुत तो दर्पण बचा होगा देखा होगा इस आदमी को यह आदमी तो ऐसा कुछ शैतान नहीं मालूम होता देखे होंगे भिक्षु ये भिक्षु कुछ ऐसे तो पास भी नहीं मालूम होते जैसा पंडित पुजारी कह रहे थे ऐसा कुछ धूर्त नहीं मालूम होता इसकी बातें सुनी होंगी इनमें कुछ धूर्ता नहीं मालूम होती सीधी साफ बातें दो टूक बातें हैं शायद दो टूक हैं इसलिए अखरती हैं पंडित पुरोहित को तुलना उठी होगी उनके जीवन में भी एक जोत जली बुद्ध के पास जाना और बुद्ध के बिना हुआ लौट आना संभव भी नहीं ही लोगों से बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी अवज्ञे वज्रमतिनो वज्जे चा वज्जे वज्रदासनो मिच्छा दिट्ठी समादाना सत्ता गंचति दुगंतिम वजंच वज्र तो बत्वा अवंच अवजतो सम्मा दिट्ठी समादाना सत्ता गच्छंती सुगंतिम जो अदोष में दोष बुद्धि रखने वाले और दोष में अदोष दृष्टि रखने वाले वे लोग मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते दोष को दोष अदोष को अदोष जानकर लोग सम्यक दृष्टि को धारण करके सुगति को प्राप्त होते दो छोटी सी बातें दो छोटे से सूत्र उन्होंने उन लोगों को दिए उनको कहा कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखने से सम्यक दृष्टि पैदा होती और जो जैसा नहीं है उससे अन्यथा देखने से मिथ्या दृष्टि पैदा होती जो जैसा है उसे बिना पक्षपात के वैसा ही देखना चाहिए तो तुम सुगति में जाओगे जो जैसा नहीं है वैसा उसे देखोगे जो जैसा है वैसा उसे नहीं देखोगे तो किसी और की हानि नहीं है तुम ही धीरे धीरे विकृति में घिरते जाओगे जो अदोष में दोस्त बुद्धि रखने वाले अब बुद्ध ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं मुझे देखो पक्षपात लेके मत आओ दूसरे क्या कहते हैं इसे बाहर रखाओ मेरे पास आओ मुझे देखो मुझे देखो निष्पक्ष भाव से ताकि तुम निर्णय कर सको कि क्या ठीक है और क्या गलत है फिर तुम ही निर्णायक बनो मगर तुम पहले ही तय कर लो तुम पहले ही मान लो आने के पहले ही निर्णय कर लो आओ ही ना अपने निर्णय को ही मान के बैठ जाओ आंख बंद करके फिर तुम्हारी मर्जी लेकिन तब ध्यान रखना दुर्गति में पड़ोगे दुर्गति में पढ़ ही गए क्योंकि तुम अंधे हो गए जगह जगह टकराओगे और जीवन सत्य तुम्हें कभी भी ना मिलेगा और जीवन सत्य ही मिल जाए तो सुगति तो स्वर्ग और जीवन सत्य ठीक हो जाए तो दुर्गति दोष को दोष देखो अदोष को अदोष जानो तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती ठीक ठीक दृष्टि ठीक ठीक आंखें और बुद्ध का सारा जोर इस बात पर है कि तुम्हारी आंख ठीक हो बेपर्दा हो नग्न हो पक्षपात मुक्त हो खाली हो ताकि खाली आंख से तुम देख सको जो जैसा है वैसा ही देख सको अब जो लोग बुद्ध के पास आके भी चूक जाते होंगे देखने से एक ही अर्थ है इस बात का तो उनकी आंखें इतनी भरी होंगी इतनी भरी होंगी कि वो कुछ का कुछ देख लेते होंगे तुमने अक्सर पाया होगा अगर तुम्हारी कोई दृष्टि हो तो तुम कुछ का कुछ देख लेते हो सूफी कहानी एक फकीर की अपने बगिया में काम करते वक्त खुरपी खो गई वो कुछ पानी पीने भीतर गया झोपड़े में लौट के आया खुरपी नदारक पास से पड़ोस का छोकरा जा रहा था उसने उसको देखा उसने कहा कि यही है चोर इसकी चाल से साफ मालूम हो रहा है कि चोर है इसका ढंग देखो आंख बचा के जा रहा है उधर देख रहा है इसके पैर की आहट बता रही कि चोर है यही है मगर अब एकदम से उसको पकड़ना ठीक भी नहीं वो जांच रखने लगा तीन दिन तक देखता रहा जब भी यह लड़का निकले इधर उधर जाए तो वो देखे और उसने पक्का होता गया कि है चोर यही हर चीज ने प्रमाण दिया उसको कि यह चोर है एक तो आंख से आंख नहीं मिलाता कहीं कहीं देखता है चलता है तो डरा डरा चलता है चौंका चौंका से मालूम पड़ता है खुरपी इसे ने चुराई फिर चौथे दिन खोदते वक्त खुरपी उसको मिल गई झाड़ी में वो लड़का फिर नहीं कर रहा था उसने दिखा रही कितना भला लड़का जरा भी चोर नहीं मालूम होता अब भी वह वैसी चल रहा है मगर अब दृष्टि बदल गई तुम जरा ख्याल करना एक आदमी के प्रति तुम एक धारणा बना लो फिर उस धारणा से देखो तो तुम पाओगे उसी धारणा का समर्थन करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा फिर तुम्हारी धारणा बदल दो तुम अचानक पाओगे कि वह आदमी बदल गया क्योंकि अब तुम्हारी नई धारणा के अनुकूल तुम जो पाना चाहोगे वह मिल जाएगा बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं जो निर्धारणा है जिसकी कोई धारणा नहीं अच्छी नहीं बुरी नहीं समृष्टि न इस तरफ सोचता ना उस तरफ तराजू ठीक बीच में कांटा अटका है ना ये पलड़ा भारी है न वो पलड़ा भारी है ऐसी समतुल स्थिति का नाम समी जिसमें मान ही लिया बिना खोजे बिना सोचे बिना विचारे बिना अनुभव किए वो असम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि बुद्ध ने उनसे इतना ही कहा कि तुम देखना सीखो अपनी आंख को जरा साफ करो अन्यथा तुम ही भटकोगे तुम ही दुख पाओ